नमस्ते ओम शांति मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से आज हमारे साथ मीडिया के जगत से जुड़े हुए जनरलिस्ट हमारे साथ है गोपाल नारसन जी जिनसे हम लोग बातें करेंगे और पिछली बार भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई थी मीडिया के साथ जुड़े होने के कारण मीडिया की ही बातें हम लोग उनसे करेंगे और मीडिया में बहुत सारे युवा चाहते हैं कि वो भी अपना करियर बनाएँ एक लैम्पलाइट वाली दुनिया दिखती है क्या वो दिखती है वैसे हैं या कुछ और भी मेहनत उसमें करना पड़ता है इसके बारे में आज हम लोग उनसे चर्चा करेंगे तो आप सभी की तरफ से गोपाल नारसन जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति बस ओम शांति कैसे हैं आप बहुत अच्छा हूँ और करोना के बाद करीब दो वर्ष बाद <laughs> आना हुआ मधुबन में और रेडियो मधुबन में बहुत खुशी की बात यह है कि अब सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरी पर आ रही हैं और हुँ, ये बाबा की कृपा है कि हम काम अपनी गति पर चल रहा है और जो हालात पिछले दिनों थे उसमें अंधकार के बाद इस तरह से प्रकाश उदय हो होता है उसी तरह से कोरोना के बाद में हर के चेहरे पर जो खुशी पैदा हुई है वो बनी रहे यही मेरी शुभकामनाए बिलकुल बिल्कुल, बिल्कुल। गोपाल सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने खुशी जाहिर की और मुझे लगता है कि यह खुशी सभी के साथ हो और सभी लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा पहले जैसी जीवन शैली हो लेकिन इसके साथ में मुझे लगता है कि हम सभी को आ, इन कोरोना काल में जो चीज़ें हमने सावधानी बरती हैं उसे भी हमारे साथ हमेशा रखना है ताकि कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी बिल्कुल ऐसा ना हो हमें अपनी लाइफ नॉर्मल लाइफ जीना है लेकिन साथ में सावधानी भी बरतनी है तो आइए अब मीडिया की बात अगर कहे तो आप काफ़ी समय से मीडिया में हैं और बहुत ही अच्छे आप लिखते भी हैं बहुत सारे न्यूज़ आप कवर करते हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे युवा अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी मनोस्थिति उनकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए निश्चित रूप से युवाओं के लिए बेहतर विकल्प है हु। आज के दौर में हर कोई व्यक्ति मीडिया पर्सन हो सकता है सोशल मीडिया ने ये दूरी घटाई है हु। और हम ये कह सकते हैं कि आज चाहे वो छोटा बच्चा हो और चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिला हो या पुरुष हो हर व्यक्ति एक पत्रकार है यदि वो सोशल मीडिया में भी अपनी एक्टिविटी कर रहा है मीडिया का माध्यम क्या है कि मीडिया का अर्थीय माध्यम यानी हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं वो किसी भी रूप में हो सकती है वो ऑडियो रूप में हो सकती है वीडियो रूप में हो सकती है और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो सकती है जहां तक युवाओं के करियर की बात है तो इसमें कम से कम ग्रेजुएट होना अनिवार्य है ग्रेजुएट होना ही चाहिए उसके बाद आप जो पत्रकारिता का डिप्लोमा वो कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन में कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं तो बहुत सारे विकल्प इसमें खुले हुए हैं और हालांकि ये बहुत पहले से भी है ऐसा नहीं है कि अभी नई बात हो ये लेकिन अब चूंकि मीडिया का विस्तार हुआ है और सोशल मीडिया के आने से ऑडियो जैसे रेडियो मधुबन है हमारे बहुत सारे चैनल खुल गए हैं तो एक विकल्प बन पड़ा है और हम इसको कैरियर ग्रुप रूप में अपना सकते हैं नए नए चैनल जो आ रहे हैं नए नए चैलेंज भी हमारे सामने आ रहे हैं अभी जो कोरोना काल था इस कोरोना काल में मीडिया को भी चैलेंज मिला है सबसे बड़ा चैलेंज ये था हमारे सामने कि हम लोगों के पास कोई सावधानी की किट नहीं थी कोई पी, -पी किट हमारे पास नहीं थी नहीं। हमारे पास लिमिटेड साधन थे उसके बावजूद भी मीडिया ने मौके पर जाकर के और खतरे से खेलते हुए भी खबरों को आप तक पहुंचाया है तो ये मीडिया ही कर सकता है हालांकि पुलिस वाले जो भाई हैं हमारे उनको भी कोरोना वायरस घोषित किया गया स्वास्थ्य कर्मियों को भी कोरोना वायरस घोषित किया गया हमारे दूसरी आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं उनको भी कोरोना वायरस घोषित किया गया तो मैं तो बराबर मांग करता हूँ कि जो मीडिया के भाई हैं हमारे जिन्होंने जान पर खेर करके सच आपके सामने लाए हैं और बाकायदा मदद की है मददगार बने हैं मैंने इस कोरोना काल में देखा है कि बहुत सारे मीडिया पर्सनस ने बाकायदा सिविल लगाए हैं बहुत से मीडिया पर्सनस ने घर घर जाकर के राहत सामग्री बांटी है तो ये दायित्व मीडिया का वास्तव में है क्योंकि हम समाज को विपदा में नहीं देख सकते हम किसी चेहरे को बुझा हुआ नहीं देख सकते हम किसी चेहरे पर उदासी नहीं दे सकते यदि किसी मीडिया पर्सन ने किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है उसको अगर सद्भावना के रूप में उनको हंसाने का काम किया है उनके घाव पर मर्रम करने का काम किया है उनके भूख को शांत करने के लिए उन्हें खाद्य सामग्री वितरित करने का काम किया है तो मैं मानता हूँ कि वो भी बहुत बड़ा यज्ञ है और इस यज्ञ में और इस मिशन में मीडिया के लोग सफल रहे हैं ऐसा मैं कह सकता हूं बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कोरोना काल में मीडिया ने भी अपनी जो है विशेष रोल प्ले किया है उसको नकारा नहीं जा सकता और चाहे किसी भी तरह का जो भी बातें हैं छोटी हो बड़ी हो सबको लोगों के बीच में रखना मीडिया ने बखूबी किया है कोरोना काल में और लोगों को एक जो है हर चीज़ से अवगत कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और वो चीज़ जैसे ही होता है लोग एक जगह पर दूसरी जगह जाना हो तो क्या सिचुएशन है उन्हें पता चल जाता है फिर वो अपने आप को इस हिसाब से सावधानी के साथ फिर वो अपना काम करते हैं तो निश्चित तौर पे मीडिया अपने आप में एक कमाल का और एक बहुत ही सुंदर माध्यम है जो व्यक्ति को अपने आने वाले समय को या फिर सावधानी के बारे में बताता है ताकि वो अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सके, बदलाव कर सके। और किसी भी क्षेत्र के लोग क्या कर रहे हैं वो भी हमें पता चलता है मीडिया के माध्यम से तो निश्चित तौर पे हमारी युवा साथी अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है लेकिन अपॉर्चुनिटी जब तक अच्छा है जब तक कि आप उसे ठीक से समझ ले पहले और दूसरी बात है कि इतना आसान भी नहीं है कि जितना हम लोग सोच रहे हैं क्योंकि कभी कभी हम लोग अगर कहीं जाना है हमें और माइक लेकर जाना है तो बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली साउंड होना पड़ता है आपको आप रिकॉर्डर और माइक लेके गए और आइन टाइम पे वो चला नहीं तो फिर न्यूज़ क्या चलाएंगे आप ऐसी बात होती है तो वो सारी भी चीज़ें टेक्निकली भी हमें साउंड होना पड़ता है और साथ ही साथ हम जाके पूछेंगे क्या हम कैसे उसको कवर करेंगे ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो हमें वहाँ पर जाने के बाद कवर करने के लिए आपके सवाल होने चाहिए लोगों के भावनाओं को ठेस ना पहुँचें लोगों तक सही जानकारी पहुँचें ये पूरा एक जिम्मेवार का काम है तो जो व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को संभाल ले और समझ ले और पढ़ाई के साथ साथ इस फील्ड में आता है तो निश्चित तौर पे अच्छा काम कर सकता है तो आई आगे बढ़ते हुए गोपाल जी से मैं जोड़ना चाहूंगा फिर से एक बार और एक मैं पूछना चाहूँगा जैसे इसमें सबसे अच्छी और ज़्यादा जो पेशन या ज़्यादा जो डेरिंग के काम बात कहते हैं हम लोग तो वो कहाँ पर हमें दिखाना पड़ता है या पेशन कहाँ रखना पड़ता है अपने आप को बचाना और चीज़ों को सही से निकलवा लेना वो टेक्निक क्या है देखिए सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया की जो स्टेप्स हैं वो बहुत सारे हैं बिल्कुल देखिए मीडिया हाउस में चेयरमैन से लेकर के नीचे स्ट्रिंगर तक सब मीडिया पर्सन है बिल्कुल, बिल्कुल, कोई व्यक्ति अपने दायित्व का हर अलग दायित्व हो सकता है वो एडिटर वो अपना दायित्व है उनका न्यूज एडिटर का अपना दायित्व है, है सब एडिटर का अपना दायित्व है चीफ रिपोर्टर का अपना दायित्व है बिल्कुल, बिल्कुल, और जो रिपोर्टर उसका अपना दायित्व है स्ट्रिंगर का अपना दायित्व है तो मेन चीज क्या है की जो मौके पर जाकर के जो रिपोर्टिंग करते हैं सबसे कठिन काम तो वही है कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर हालात क्या है उन हालातों में अगर हमारे प्रतिकूल हालात हैं, कई बार क्या होता है कि मीडिया को देख करके लोग अटैक भी कर सकते हैं बिल्कुल कई बार ऐसा भी होता है कि मीडिया से जो ब्लैकमेलर्स हैं, जो कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं अगर वहां जाएंगे तो आपको रिस्क भी होगा तो सबसे बड़ी बात है की इसमें हम हाँ बहादुरी मत दिखाई मैं कहता हूँ कि अगर कोई ऐसा आप स्कैंडल करने जा रहे हैं किसी को आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो उसमें पुलिस की मदद जरूर लीजिए अधिकारियों की मदद लीजिए ताकि आपकी सुरक्षा हो सके साथ साथ आप अपने सनसनीखेज बनाने के लिए खबरों में कपोल कल्पित इवेंट्स मत डालिए तथ्य मत डालिए जो सच है वही दिखाइए और सच भी यदि वो समाज के और देश के हित में हो तब दिखाइए आप देखिए अगर सच है कोई बात हम मानते हैं कि ये सच है लेकिन वो देश और समाज के हित में नहीं है मर्यादा के अनुरूप नहीं है तो आप उसको अवॉइड करना चाहिए मैं सजेस्ट करूँगा पेसेंस बहुत बड़ी चीज इसके अंदर अगर कोई ख़बर आई है सपोज करो क्योंकि जो मीडिया पर्सनस का जो टाइम होता है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है बिल्कुल अगर हम शाम के तीन चार बजे से लेकर के रात के ग्यारह बजे तक काम कर रहे हैं और हमारा बुलेटिन निकलना है ग्यारह बजे और हमारे पास दस बजे खबर आई है तो अब जल्दबाजी में हमारी वो खबर चली जाए और वो गलत हो तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा रिस्क हो जाएगा तो सबसे पहले जो खबर आ रही है उसके पर प्रति सुनिश्चित करना होगा ये खबर सच भी है या नहीं भले ही खबर ना छपे लेकिन गलत ना छपे एक तो ये, ये निर्णय लेना चाहिए जी, दूसरी जी, बात क्या है कि हम ग्लैमर के भाव में मत बाहें हम अगर आम इंसान बनकर के हम एक साधारण रूप में जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं केवल हाथ में डायरी पैन लेकर के या कैमरा पकड़ करके हम वी बन जाए ऐसा अच्छा नहीं है इससे अच्छा संदेश नहीं आता और नहीं इस इससे हम बेहतर काम कर सकते हैं बिल्कुल आपको लक्ष्य प्रख होना चाहिए कि आज हमें जो स्टोरी करने जा रहे हैं उस स्टोरी में हमारा कितना रिस्क है हम स्टोरी में कहां तक तो जा सकते हैं और इस स्टोरी से आम समाज को और देश को क्या फायदा होने वाला है नहीं, यदि नहीं। आप युवाओं के प्रेरक रूप में किसी को सामने ला रहे हैं महिलाओं की उपलब्धियाँ सामने ला रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि आज आवश्यकता है सकारात्मक खबरों को परोसने की कहीं उसमें निगेटिविटी मत देखिए अगर नकारात्मकता अगर है तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है सपोज करो किसी बच्चे ने आईएएस की परीक्षा पास की है उसका इंटरव्यू दीजिए आप उससे नई पीढ़ी उससे प्रेरणा लेगी उस रास्ते पर आगे बढ़ेगी ऐसी अगर हमारी बहन ने किसी हमारी माँ ने अगर या किसी बुजुर्ग ने एक अच्छा काम किया है इंस्पायर जिससे सोसाइटी होती हो तो उसको हमें आगे लाना चाहिए इसी तरह से जो समाज में अच्छे काम हो रहे हैं चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो हमारे युवा क्षेत्र में हो शिक्षा के क्षेत्र में हो कला के क्षेत्र में हो कानून के क्षेत्र में हो तो उन चीज़ों को आगे लाना ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है मैं इसके लिए ब्रह्मा कुमारी का उदाहरण देना चाहूँगा कि ब्रह्मा कुमारी पूरी तरह से विज्ञापन मुक्त मीडिया के रूप में डेवलप है लेकिन इसको जो सुनने वालों की संख्या है वो अपार है लोग पसंद करते हैं लोग वेट करते हैं कि कब कार्यक्रम आएगा कब हम इससे जुड़ेंगे इसी तरह से पीस ऑफ माइंड चैनल है एक सौ देशों में जा रहा है कोई विज्ञापन नहीं है और लोग उसको देखते हैं बिल्कुल आपकी ज्ञानामृत पत्रिका है कई लाख का सर्कुलेशन है कोई विज्ञापन नहीं है लेकिन वो बिकती है क्यों क्योंकि आप अच्छी सामग्री परोस रहे हैं पाठक चाहते अच्छा पढ़ना अच्छा देखना अच्छा सुनना तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि हम अच्छा लिखें अच्छा परोसें अच्छा सोचें और समाज और देश के भले के लिए काम करें और अगर हम इस काम में अध्यात्म को जोड़ देंगे तब हमारी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी हम तनाव रहित रूप में एक अच्छा काम कर सकेंगे और बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं जी तो जी, मैं यही सर्च करूंगा कि इसकी जो ग्लैमर है ग्लैमर के बजाय जो इसका काम है उसकी गंभीरता को समझ करके इसको गंभीरता के साथ कैरियर के रूप में अपनाए तो हम आगे लंबा जा सकते हैं यही मैं कहना चाहूँगा गोपाल नारसन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये आपका शॉर्ट जो चीज़ें आपने अभी बताया बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि कैसे एक मीडिया पर्सन को होना चाहिए और कैसे न्यूज़ कवर करना चाहिए ये आपने बताया और इसके साथ में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव उदाहरण आपने दिया ब्रह्म कुमारी इसका रेडियो माधुबन ज्ञान अमृत पत्रिका गॉडलीहुड ये सारी चीज़ें जो हैं जहाँ पर बिना विज्ञापन के बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें लोगों को परोसा जा रहा है और लोगों ने इसे पसंद किया है तो निश्चित तौर पर हमारे लोग सोच नहीं सकते कि भाई बिना विज्ञापन के का कैसे काम करें तो ये विकल्प आप है हमारे पास और बहुत सारे उदाहरण हैं और वो पत्रिकाएं व्यक्ति है, भी हैं लोग इससे जुड़कर अपना काम भी करते हैं और पॉजिटिव मीडिया के साथ जुड़कर लोग अपने जीवन को सुंदर और सुगम बनाते हैं तो निश्चित तौर पे सब जगह पैसा ही नहीं काम करता है कुछ जगह दुआएँ भी काम करती हैं और दुआएँ कहते हैं कि दवा से भी बड़ा काम करता है तो निश्चित तौर पर एक मीडिया में आना बना दुआएँ भी कमाना है और बहुत ही अच्छी तरह से सम्मान भी कमाना है बाकी आपने एक बहुत अच्छी बात बताया कि आपने आपको फ्लैश करने के लिए लाइमलाइट में आने के लिए एन ग्रेन प्रकरण कुछ भी करते हैं हम लोग तो वो क्या है कहीं ना कहीं हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग आते हैं पिक्चर में लेकिन अगर वो चीज़ें गलत हो गई तो फिर हम जिंदगी भर के लिए फिर से मीडिया में कभी भी हाईलाइट नहीं हो पाएंगे तो ये बात है ज़रूरी इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक मनसा के साथ अगर आप जुड़ जाते हैं मीडिया में तो आपके लिए ये बहुत बड़ा स्काईज़ द लिमिट है बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप से जुड़ना होगा कनेक्ट होके आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो निश्चित तौर पे दूसरों को भी अच्छी लगेगी। अगर आपको अगर कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है दोनों निश्चित तौर पे दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा तो ये हमें देखना है कि हमें कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है एक करैक्टर वाला मीडिया पर्सन कैसे बनना है ये हमें खुद को थिंक करना पड़ेगा तो दोस्तों आइए जाते जाते गोपाल नारसन जी से मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करे मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि सच पुरोसीए सच सुनिए और सच को अपनाइए अगर हम सच सुनेंगे सच पुरोसेंगे सच अपनाएँगे तो मीडिया हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा और इसमें जो आज के समय में जो कमियाँ आई हैं वो दूर हो जाएंगी सकारात्मक खबरों की आवश्यकता है और सकारात्मक सोच के साथ अगर हम सकारात्मक खबरों को परोसेंगे तो निश्चित रूप से मीडिया का भविष्य सुखद होगा और हम सब आनंदित रहेंगे गोपाल नारसन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया है और निश्चित तौर पर हमें जो है ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सत्य को सुने सत्य को परोसे बहुत ही अच्छा मैसेज शॉर्ट में आपने दिया और इस सत्य को अगर समझ लेते हैं और सत्य को लोगों के बीच में रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छा वक्ता भी बन जाते हैं और अच्छा काम करने वाले मीडिया पर्सन भी आप बन जाएंगे तो दोस्तों मीडिया एक अच्छा फील्ड है इसमें आप आइए आपका बहुत वेलकम है बस यही है कि यहाँ पर थोड़ा सा आवश्यकता है आपको खुद के ऊपर काम करने का और थोड़ा सा समझदारी जिसको कहते हैं एक सहृदय के साथ दिल से आपको इसे करना होगा और सबके साथ सहनुभूति के साथ सच्चाई को सामने रखने का अंदर से आपको ताकत भी होनी चाहिए तो वेलकम और अच्छा करें और अच्छा करियर बनाएँ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और गोपाल नारसन जी को दीजिए इजाज़त फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्करा आते रहो